भरतरी भरतरी भरतरी चाहता है। बोल रहे हैं हम तो राजा एक समय पे जो को बिल्कुल नहीं समझता भगवान को नहीं समझता था वे जाती और उसका गोद था धार तो राजा भरतरी उस टाइम पर शिकार खेलने के लिए काढ़ा मिर्क की बनी के वास्ते जा रहा था तो रानी पिंगला बादल महल से देख ली अगर सुपनो आयो बा आयो माल रेत को सुपना में होगा खोटा सोन पट पट पाटी पिंगा टूटगी मोड़ो हाथी दात को महल में दिखी विधवा राण बाया बोलिया बनी क्या तीतर दाया बोलिया जिम्मू श्याल झेर भरी बोली राजा ने कोतरी तो राजा को तीन कोस पे तेली मिल राजा की मौत मूट पे खेली ऐसा काम करो बांदी, तू जल्दी जाइयो और पद को बुला के ले बांदी महल की तो वहां से चल पड़ी है और राजा भत्री बोल रहे सुन ले, चाकर का मेरे एक शकद जुआब घोड़ों खोल दे गोला ठान से और कर ले बन की त्यारी और अब काला मेरे की शिकार खेलने के लिए चलेंगे तो राजा भर्त के लिए यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा कैसे तरह से काला मिर्ग मारता है तो राजा भरतरी त्यार होके और साहब घोड़ा को लेकर चलता तो है तो रानी पिंगला बाधी को भेजती है बांदी आगे काट लेती है हाथ जोड़ बांदी बोली सुनो राजा भरतरी भर जवाब आपको बादल महल में, में बुला रही है और थोड़ा सा आपको विराजमान हो जाओ तो उसमें साहब घोड़ा को डांट देता है और चाकर को चौकर में खड़ा करके राजा भर्तरी खड़खड़ पड़ी महल की छण जाता है मुड्डो दीजो ढड़का रानी बादल महल में कैसे खेलिए अब सुन ले राजा भर्तरी दिन थोड़ा बंद है मदना जाओ बनकी गेल ऐसा काम करो समय टाल करो कल बने के लिए जइयो बोलो रानी जोगी और सूरमा और छत्री हम कबू सोर्ण माना के नहीं चलते बुलो क्यों बोलो महाराज मेरे को सुपना आया है बोलो हम कबूतरिया का बचन नहीं मानते बोलो नहीं आपको मानने पड़ेगा रानी बार बार समझा राजा भरत समय नहीं आवे तो राजा भरती रानी पिंगला खेरिए बोलो महाराज सुबना आयोजो टूट की मोड़ो की हाथ दांत को महल में दया बोला बनी का तीतरा दाया बोला जिम्बू श्याल झेर भरी बोली थाने कोसरी तीन कोस में तेली मिल को तो मौत मूत पे खेली आज समय टाल करो कल बने कर लिए तो रानी बार बार समझा हुआ राजा के एक समझ नहीं आवे <laughs> Ah hara ga Love it छपरा घाट पे और जा रहे तो चाकर सो खेरे के चाकर का सुन ले मेरा ऐसा जवाब साठ पाउंड घोड़ो घर को मोड़ ले और सोण ले तो मार उसके बाद में आप छपरा घाट पे चलेंगे तो साठ पाउंडों घोड़ो घर के लिए मोड़ लेता और सोण हुआ मार लेता है तो राजा भट्री बोल तो चाकर से सुन ले चाकर का मेरा एक जवाब ऊंची छंडटा टिवड़ी देख ले नहंगा पसार तो ऊंची छंड टिवड़ी जो माटी का टीला होता है तो ऊँची ऊँचा छठ के देखता है तो सत्तर मिर्गी और एक मिर्गा सप्रा घाट पे पानी पीने के लिए वहाँ नंदी थी एक अब भी है तो वहाँ पर आ रहे थे तो उसमें जाकर चाकर से बोल चाकर बोलो अब सुन लो राजा भट्त्री मेरे जवाब अब सीधा चलो सप्रा घाट पे वहाँ सत्तर मिर्गी पानी पीने के लिए आएगी और वहाँ काड़ा मिर्ग आएगा वहीं आप शिकार खेल लेना तो राजा भट्त्री जाकर पहुँचो सपरा घाट के वहाँ तो एक जवासा सावण सुखी चैत हरी को बोलते हैं फाड़ी बिहार से गांव में तो वो क्या है कि वो बरसात नहीं होती है तो हरी हो जाती है उस टाइम पर उसका घोड़ा भांजा जाता था उस टाइम पर राजा भरतरी के वो क्या है कि जबास हरा हो गया था और मालो बल्डियों बनाए तो राजा भरतरी वहां जाकर माला में सो जाते हैं और उसमें रूपा हिरनी की डार वहाँ से पानी पीने के लिए चलती है जबकि सत्तर मिर्गिन में मृग आयो जब मिर् रूपा हिरनी बोल रही है सगत जुआब खेके हाथ जोड़ के अगर सुनो पति भरतार सत्तर मिर्गी हैं और मिर्गा आप एक ही हो अगर सत्तर मर जाएगी तो सत्तर रांड हो जाएंगी आप ऐसा करो आप बन के लिए भाग जाओ सपना आयो मान रहन को सपना वहाँ आपकी मृत्यु होगी आता दिखा माने दो जना और आपका घर घर देखा मास ऐसा काम करो आज आप बन के लिए भाग जाओ और आपकी जान बचा के बोलो सुन ले मिर्गी मेरा एक जवाब पहली बार तो मैं बाबा गोरखनाथ जी का चेला हूँ और दूसरे में मैं बनी का राजा हूँ वो कोई शहर उ जी का राजा है तो मैं बनी का राजा हूँ परंतु मैं सपरा घाट पर चल के और पानी पीऊँगा बोलो नहीं महाराज आप नहीं चलेंगे बोलो मैं ज़रूर हालत चलूंगा तो मिर्गी बार बार समझा मेरे का एक समझ नहीं आवे और मेरे को सपरा घाट पे आ जाता है तो उसमें सपरा घाट पर आकर तो साहब राजा भ्रतरी ठाडो सीटी को ले लेता ले हाथ में राजा भ्रतरी और साहब मारने के लिए तैयार हो जाता है हाथ जोड़ के बोलो चाकर सुन राजा जब मेरे एक जवाब ऐसा है मेरे बाप दादा ने करी मैंने करी यहाँ पर चाकरी परंत सत्तर मिर्गी है वो मालूम कैक दिन की आत्मा इनकी पिसाई है पानी इसको पीने दे उसके बाद में काला मेरे कि तू मार लेना तो माला को रख लेता है और सत्तर मिर्गी इनके साथ में और मिर्को पानी पी लेता है सत्तर मिर्गी पानी पी के और वहाँ से रवानी हो जाती है तो एक आध खेत वहाँ से रवानी हो जाती है तो राजा भट्त्री बोलता है एक सगत जवाब भर के अब सुन ले चाकर चाह मेरे एक जवाब तू जैसा दुश्मन मेरो नहीं तो होयो और न होने का बोलो क्यों बोलो सत्तर मिर्गी मैं के मिर्गा ने एक ला निकाल दिया अगर मैं उसके पीछे भगूंगा हो मालूम नहीं आता तो दो चार दिन यहाँ रोज लग जाएगा जब तक मैं शिकार नहीं खेलूंगा तो शहर के लिए कैसे जाऊँगा तो बोलते हैं कि सुनते हैं कि ऐसा बोलते हैं राजपूत जब तक शिकार खेलने के लिए शहर से जाते थे तो जब तक शिकार नहीं मिलती जब तक घर वापस लौट के नहीं आते थे बन में मर जाना, काला मिर्की डार घेर लेता है हाथ जोड़ के बोली रूपा हिरनी अब महाराज मिर्गी दो पांच दस कितनी मार लो मत ना मारो पति भरता आपको बहुत लंबा चौड़ा है औरया वाले का da da da da da da, da. बुद्धि के दाता देवी और देवताओं की वंदना करते हैं और उनमें अभी आपके सामने हम बुद्धि दाता गणेश जी की वंदना करेंगे उसके पश्चात शिव जी का विवाह सुना ती और निको हाँ या को हाजो सुमरन करे तो होए श्वास श्वास पर हर भजो और वृद्धा श्वास नोए पता नहीं या श्वास का तो यावन हो न हो संत सभा सबागन हर कथा और तुलसी दुर्लभ दो हाँ सुध द्वारा और लक्ष्मी तपापी तो पापी घर भी जाग जाग जगे सिरे तसोते तो होए हुए उठ जाग दुष्टन तो का भक्षण करे तो संतन के प्रति पाल गुरबीन मिले न सुरस्ती और गुरुबीन मिलेन ग्यार हाँ कांठ बैठो पनमेश तुम्हें धरो तिहारो दुर्गा ध्यान हाँ। जी के यहाँ एक यज्ञ में चली जाती हैं और वहां जाने पर पिताजी के अपमान से दग्ध हो जाती हैं सती रह गए और उनकी सेवा में नंदीनाथ थे नंदीनाथ जी ने एक रोज शंकर भगवान से कहा कि महाराज मुझसे इकले से सेवा नहीं होती है इसलिए कोई चेला आप योग माया से पैदा करें तो भगवान शिव किस तरह से योग माया से चेला बनाते हैं और क्या होता है किस तरह से बनते हैं ये गायक रूप से आप पांच नाम शिव का लेना जन्म जन्म का पाप कटे का पाप कटे ऐसे नाथ अंतर्जामी शंकर भगवान कैलाश पर्वत में बैठ जाता है और साठ हजार वर्ष शक्ति सेवा करती हुई पान पत्ती पीपी के और शंकर भगवान की साठ हजार वर्ष तपस्या करी नादेश्वर कैलाश पर्वत से चलता है चल के और गुरु को जगाना चाहिए शक्ति जो है सेवा निपुर भक्ति होगी है पूरी जाने काय श्राप दे देगी तो चल के गुरु को कोई भी छल करके और जगाना चाहिए चार कदम से करी गौर करे जब भगवान भगवान नहीं नहीं में सोच करता है आ कभी को चेत हुआ। माया शक्ति और नाधे सुरने छोड़ी शंकर भगवान जाग उठे बोले महादेव क्या फरमावे सुन ले नदिया तू चेला आज मशक्रा कर पाया कच्ची निंद में जगा लिया मेरा सारे दिन माथा भड़के महाराज जरूर भरकता होगा आप जो है कैलाश पर्वत के अंदर रहता हो और मैं जो है चरबा चला जाता हूँ साठ हजार और आपकी शक्ति सेवा में खड़ी हुई है इनको संभालना चाहिए नड़े काय शराब दे, दे देंगी कैलाशन में आग लगा देंगी शंकर भगवान त्रपारी और खुले पलख बम देखे महादेव गोरी जटान से गंग बहे गंग भंग दो बहन बना दी बिज में बिजिया डार दी बिजिया का बाग लगा शिव ने तरह तरह के फूलन की क्यार की क्यारी लगा दी भांग धतुरा नशा पानी का आपका विचार ढंग जो है कर लिया शंकर भगवान बैठ जाता है और नादी सुर कहने लगे महाराज आगे बढ़ो तो शक्ति सेवा में खड़ी हुई शंकर भगवान कहने लगा आप जो मांगोगी वही हम आपको निपुण करेंगे आप शक्ति मांगिये महाराज क्या कुछ मांगू क्या कुछ देगा क्या दौलत दीखे नहीं आगे धुना, पीछे तो मैं मांगूंगी बिगड़ वचन नहीं मांग बाकी शंकर भगवान को ध्यान आ जाता है अब तेने जो है वचन दे दिया तो जनकाई का ही मांग ली शक्ति के धंधे कौन पड़े तिरिया का धंधे कौन पड़े शक्ति का धंधा है भारी काल कला को क्या धन चाहिए अणवट चुट की बाजूबंद करण फूल का न को वालिया तो नथली तो चाहिए कोडा भर काजल तो चाहिए रंग महल रहने चाहिए खिजमत में दासी तो चाहिए और कोई जो भूत जिंदगी लतज्याग और कैलाश पर वर्तन में सियाण भोप जरूर बिछाए